नहीं रहा तो इन, इन सब बातें पूर्ण रूप में आपको समझ जाता इसके बाद हम चाहते हैं वो दृष्टा प्रयोग तो तो वर्तमान वर्तमान को समझने के बारे में मनुष्य के संदर्भ में बात करने की शुरू होती मनुष्य अभी जो बताया चार पांच कार उसको सभी समझते हैं अब उसके बाद कुछ और समझना शेष इतने में हम जी भी देखते हैं तो हो और जो समझने की बात देने की बात शेष है वो है नियम नियम कैसे वर्तमान है नियंत्रण किसम कैसे वर्तमान है और संतुलन किसम किस प्रकार से वर्तमान है इसको आप समझ सकते हैं उसके बाद इसी में मैंने विस्तोल रूप में, तो में यह हो गया वैचारिक रूप में यह हो जा सकती है और उससे भी गहन रूप में ये बात को पहचान सकते हैं वर्तमान व वा, अस्त होना रहना इस बात पर वर्तमान को पहचान सकते होने रहने के रूप में वर्तमान को पहचान सकते हैं इसमें पहचानने का मतलब है ज्ञान हम जो कुछ भी पहचानते हैं अभी जो बात करा पूर्ण रूप में धरती निरंतर वर्तमान है यह एक ज्ञान है स्थल ज्ञान हवा निरंतर वर्तमान है ये स्थूल ज्ञान और विजय ला जितना निरंतर वर्तमान है एक स्थल ज्ञान वा इन ज्ञान के साथ हम तर्थ वैचारिक रूप में कुछ वर्तमान को समझते हैं वो है नियम नेयं, नियंत्रण संतुलन संदुदर, न्याय धर्म सख्त ये वैचारिक रूप में समझते हैं और और उसके ज्ञान रूप में समझते वर्तमान मैंने जो सहस तो के रूप में हम वर्तमान को पहचान ये अनुभव मूलक विधेयक है यही मुख्य बात मनुष्य वैचारिक रूप में खुद सोचा है और व्यवहार रूप में कुछ किया भी है कुछ करना ठीक भी है किन्तु ज्ञान रूप में हम पहचाना है जिया है समझा है इसको इसकी सत्यापन के साथ जिया हुआ व्यक्ति अथर्थी पर बिर रहे ऐसा सत्यापित कर दिया हुआ व्यक्ति को हम पहचाना नहीं होगी मैं अभी आपको सत्यापित पेस्ट करके बता रहा हूँ मैं इन मुद्दे समझा हूँ ठीक पहले बात तो ये यदि इस पर अपन यकीन कर सकते हैं इस सत्य पर तब आप तरह से अस्तित्व को समझ सकते यदि अपन यकीन नहीं कर सकते हैं तो समझने की रस्ता बंद कर ये तो यमेट पूर्ण रूप में आज के तिथि में भी काले में बच्चे जाते हैं वो अपने अध्यापकों को सही मान के कर गलत मान के कोई विद्यार्थी नहीं करता जिस दिन गलत मान लिया उसके बाद उनके साथ सीना जोड़ी शुरू हो है अध्यापकों के साथ विद्यार्थियों का सीना जोड़ी उसी तिथि से शुरू होता है जिस तिथि में अध्यापक ठीक नहीं समझ में आ कि आप हर जगह में इसको आजमा सकते हैं सर्वे कर सकते हैं डाटा बना सकते हैं सभी कर सकते हैं ठीक अभी इसी प्रकार से आप हमारे साथ ही ऐसे ही कुछ धर्म संकट है कुछ बात पर हम मानकर करके चलते हैं ये ठीक है उसको तो परीक्षण करते हैं परीक्षण करने के बाद सही उतरता है तो स्वान बचता है <laughs> ठीक है तो यदि जांचने के बाद यदि सही उपरता नहीं है सब मानता नहीं बात यदि इस बात का अपन स्वीकार है उसी विधि से आप हम सब जितने भी विज्ञासु ज्ञानी विज्ञानी जितने भी, भी बैठे हैं उसके साथ अज्ञानी भी बैठे होंगे इन सभी के साथ हमारा विनय पत्र ये है यदि यदि अपन ठीक से ये समझना चाहते हैं हमारे पास सबके पास यही बंद क्या बात वर्तमान को समझ सकते हैं वर्तमान क्या चीज है पूछा सरअित्व दो अर्थमान्त पहला बात इसका जो समझने वाला कौन है मानव ही है दूसरा कोई नहीं सर अभित्व कैसा है इसके बारे में आपसे डरना ही नहीं करना चाह रहे हैं उसके लिए अनुमति होना चाहिए तो अस्तित्व इस प्रकार की स्थिति में है कि ये व्यापक वस्तु अस्तित्व है, जिसको हम ईश्वर परमात्मा ज्ञान ये सब नाम दे सकते इसको हमने अवकुट नाम दिया है सामे सामयिक ऊर्जा ये ये बात आपको पहला अखबार नाम, नाम के रूप में बताया वस्तु के रूप में क्या है सब जगह में व्यापक वस्तु उसको कैसा पहचाना जाता है आप हमारे बीच की दूरी के रूप में तो एक परस्परता के रूप में जो दूरी के रूप में पहचान में आता है पहले उसके बाद जो है ना, इसी, इसी में डूबे हैं ये भी समझ में आता है जिरे हुए हैं ये भी समझ में आता है उसके बाद बिगे हुए हैं ये समझ में आना मुख्य मुद्दा इस व्यापक वस्तु में हम सब अब हम सब ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी जो कहलाते हैं वो सभी भी के हैं ये बात समझ में आना मुख्य उत्तर इसको कैसा पहचाना जाए रहे तो उसके लिए हम देखा है समझा है तो व्यापक वस्तु आप बाहर ये सोच वस्तु में भी पत्थर में भी शिला में भी का मनुष्य में भी जीवों में भी वनस्पतियों में भी है। हर हरों में भी हर परमाण् में भी हर रचना में भी हर वस्तु जो इस ताकतर रहता है इसको सम्पन्नता नाम दिया ताकतवर होने का आधार पर हम ऊर्जा सम्पन्नता नाम दिया ऊर्जा सम्पन्नता हर वस्तु में इतने जड़वस्तु समय कैसे चुंबकीय बल रूप में खड़ मन रासायण वस्तु में जितने जितने भी वस्तु में अस्तित्व में है उन सब में चुम्बकीय बल के रूप में विद्युत है। हर चैतन्य वस्तु में आशा के रूप में शुरू होता है विचार के रूप में होता है इच्छा के रूप में होता है हर बोध के रूप में होता है हर अनुभव के रूप में होता है प्रमाण के रूप में इतने स्वरूप में एक विद्युत प्रकट करता है वर्तमान वर्तमान होना होने का नाम है वर्तमान रहने का नाम है निरंतर रहन होना रहना आप हमको पूर्व हम सब हाई इसका स्वीकृति होना हम कैसे हैं वो रहना हम कैसे हैं के बारे में पूरा अस्तित्व कर चार वाख्यान देखा है वो मनुष्य किरणावस्था में समझदारी के साथ रहता है समझदारी समझदारी अभी नहीं है भ्रमपूर्वक रहना भ्रम से भ्रमपूर्वक रहना क्या नहीं तो ज्ञान पर जागृतिपूर्वक रहना दो ही स्थितियां इसमें तीसरा कोई स्थिति नहीं जागृतिपूर्वक समझदारी पूर्वक की पता है, है उसका नाम है जागृति और समझदारी कोई यदि कहीं ना कहीं टूटती है उसका नाम है भ्रम तो संवेदारी और भ्रम बीच में कोई दूरी नहीं है और होगा ऐसा ही जैसा हमारा हाथ है ये भाग ये भर ये विभाजित नहीं होता वैश्वे तो हमारा हाथ रहा वो नहीं करेगा इस प्रकार से मनुष्य के सामने वर्तमान निरंतर होने रहने के रूप में होने के रूप में जो मनुष्य जनता ज्ञानवस्था में है संपूर्ण जीव जीव अवस्था में सम्पूर्ण वनस्वस्त संसार प्राणावस्था में है और संपूर्ण भौतिक वस्तु पदार्थावस्था में गणना है पदार्थावस्था और प्राणावस्था के वस्तु में चमकी संपन्नता के आधार पर काम करते हैं तो जहां तक की जीवावस्था आती है उसमें जो है ना विचार प्रवृत्ति बनी शरीर के अंतर शरीर वंश के अंदर, कार्य करने की प्रवृत्ति जो गाय होता हो है अपने गाय के बच्चा वो अपने के कार्य करने को सीख करके ही प्रकट होता है उससे सफल होकर के ही प्रकट होता है बिच्छी का बच्चा बिच्छी के समक्ष कर काम करने के लिए तैयार होकर के ही पैदा होता है चीटी चीटी के अनुसार काम करने के योग्य होकर के ही प्रकट होता है इस तरह से हर जीव जाति की, की बात देखने को मिले इसके बाद आता है मानव मानव मान। आता है समझदारी के आधार पर तो पहले से उसका दो भाग है मानव जो है ना दर -दर को साकार साकार नहीं नहीं कर का ये प्रयत्न करता है जिसको भी ज्ञान ज्ञान माना गया और दूसरा को प्रकट करना चाहता है वो भी तक हुआ है इतनी ही बात छोटी सी बात में अपन खिसक पड़े क्या एक ही ईटा किस तरह वो एक दूसरा ईटा ठीक है मजबूत है मना है तो मनाकार तो को साकार करने का जो भाग है उसमें मानव अथक परिश्रम किया है अभी तक तो आहार से शुरू किया आहार से आवास में आया आवास से अलंकार में आया अलंकार से दूर श्रवण में आया दूरगमन में आया दूर दूरदर्शन तक पहुंचे इसमें हम समर्थ हो गए ये मजबूत हुआ ऐसा माना जा सकता है इससे ज्यादा जरूरत की मौजूद हमें तो होता नहीं होता होता तो आप लोग बताएं ठीक है ये तो बात तो हुई मनाकार को साकार करने में आदमी समर्थ हुआ है और इसको ये पूरे के पूरे कोई विधि है ये घर बनाना है ये क्या ये ये यांत्रिक विधि इसमें पूरा कपड़ों वस्तुओं को इस यंत्र के रूप में रचना देने की सामर्थ्य के पास आये उसी प्रकार रोहे से कुछ रचनाएं करें मट्टी से कुछ रचनाएं करें और पत्थर से कुछ रचनाएं करें सब कुछ रचना के रूप में हमें उसको यंत्र कहा था इस प्रकार से हम दूरगमन दूरदर्शन दूर, दूर श्रमण दूर, दूर, दूर, दूर की सारे इंतजाम करते तो हैं अलंकार रूप में हम सब प्राप्त करते हैं उसके बाद भी हम परेशान क्यों है समस्या से घिरे क्यों है किससे गिरे हैं इसके बच जाते हैं तो मनुष्य के साथ ही सारा समस्या न पत्थर के साथ न गिरो के साथ न कि वनस्पति के साथ सभी इन सब के साथ वही हमारा समस्याएं हैं समस्या जो कुछ भी है मनुष्य के साथ मनुष्य के साथ कैसे समस्या गई गई इतना अच्छा काम कर लिया इसके वह जो समस्या कैसे मनस्वस्थता का अभाव कौन बैठा मनस्वस्थता समाधान के रूप में प्रमाण के रूप में परंपरा के रूप में मनस्वस्थता ही मानव परंपरा का आधार बनेगा मन मनाकार को साकार करने मात्र से मानव परंपरा बनेगा मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए समझदारी एकमात्र रस्ता दूसरा कोई रस्ता समझदारी को हम ज्ञान कहा है पूर्वजों ने पूर्वजों ने समझदारी को नाम रखा ज्ञान ज्ञान से विवेक विवेक से विज्ञान विज्ञान से योजना योजना से कार्य कार्य से पद परिणाम पुनः ज्ञान के अनुरूप परिणाम होने पर हम सही समाधान है नहीं तो कोई समाधान नहीं समाधान का क्या कार्य रूप बताया कार्य है समझदारी समझदारी के अनुसार विवेक विवेक के अनुसार विज्ञान विज्ञान के अनुसार विचार अर्धिक विचार विचार के अनुसार योजना योजना के अनुसार कार्य व्यवहार कार्य के अनुसार कल परिणाम कल परिणाम के अनुसार पुनः ज्ञान के अनुकूल होने पर हम समाधान मनुष्य का प्रदक्षिणा कितना है कितना दूरी में मनुष्य मनस्वतान का प्रदक्षिणा हम समझदार होना भी है चीज़ होना भी है और विज्ञान सम्मत होना भी है विचार उसके विचार करना विवेक और विज्ञान सम्मत होना भी है कार्य योजनाएं विवेक विज्ञान सम्मत होना आवश्यक है उसके बाद हम कार्य व्यवहार करते हैं उसका फल परिणाम हर नरना उसके ज्ञान के अनुरूप होता है ज्ञान के अनुसार होता है तब हम समाधान पर तो। तरीका है छोटी सी इतने छोटी सी बात के लिए इतना दिन तक हम हजारों वर्षों से परिक्रमा करे जा रहे हैं वो पाए नहीं है हम कितने भाग्यवान है। हैं, आप आ गए आप ही यहाँ पे सोच देंगे ये जो तो ये बात ये बात सोचा नहीं सकता है उसके बाद आता है अभी इसको सोचने के लिए हमारे में कैसा प्रवृत्ति है, उसको आप तो ये ही बनता है तो धरती बीमार होने हम वो इसको संसार के समूह नहीं करने की इच्छा नहीं तो हम जिस तरीके से हम चले हैं हम नहीं इस प्रकार की प्रवृत्ति से हम दूर भी रख सकते हैं समाधि में तो किसी को समझाने की प्रवृत्ति मुक्त हो जाता है चुप इसको हमने देखा उसके बावजूद हमें हमको ये समझाने की इच्छा कैसे पैदा हो धरती बीमार होने के कारण बाकी कोई कारण हमारे ऊपर प्रभावित नहीं इस धरती पर जितने भी घटनाएं हुए समुदाय समुदाय के साथ व्यक्ति के साथ परिवार परिवार के साथ पूरा मानव प्रकृति के साथ वन के साथ खाने के साथ जो कुछ भी किया उससे हम बहुत चिंतित नहीं किंतु धरती बीमार होने से एक बार एक बार ऐसा बाईस का ऐसी दबाही हो सकता है कि नहीं उस बोझ को पता चला मनस्वस्थता यदि माना आवश्यकता है अपना पराया का दीवार खत्म हो होता है यदि तो मनस्वस्थता तो तो के अधिकार बढ़ता है अपना पराया तो दिवारे उसी दिवारे उसी का दीवार उसी वक्त का हवा कहीं दिखता है नहीं मनस्वस्थता हमाना आवश्यक है मनस्वस्थता का ही सहय बताया हम समझदारी को माना है क्या समझदारी सहस हम तो तो जी रहे हैं ये समझदारी तो क्या है व्यापक वस्तुओं में संपर्क जन उपचेतने प्रकट ये ज्ञान हर व्यक्ति को होना ये ज्ञान यदि सुदृढ़ होता है उसके आधार पर हम विवेक विज्ञान को पहचानते विवेक में क्या बचाता है पूछे विवेक में यही होता है जीवन का मरण जीवन हमारा ये पता चलता है अभी विनर से क्या छुट्टी थी एक तो अज्ञान मतदाता छुट्टी थी और ज्ञान के अनुसार अच्छा विवेक में जो है ना जीवन को समझाना नहीं बनता रहा उसको तो मई पाते हम जीवन को समझाने के समर्थ हूं स्वारगर हूं चिंता हूं प्रमाणित हूं ये हम आपको सत्यापित करते हैं इस आधार पर हम जब प्रस्तुत होते है, हैं वो जीवन का अमरत्व तो हमको समझ में आता है मरने कटने की जो भय है वो तो अपने आप हाँ से हवा होता वो समाप्त हो है अपना पराया का दीवार खाता मरने कटने की भय मनुष्य के पास भय जो है ना तीन प्रकार से होता है मृत्यु भय मान भय और पद भय हम किस पर में रहते हैं कि किस ऐसी रहते हैं वो छीना ना जाए। ये भय प्राण भय मर जाने का भय है ना और धन भय हमारा धन सम्प्रदा चोर मिलने का है चौदहाले नहीं देखा और रोक न देखा है ये भय हर व्यक्ति के साथ ये तीन प्रकार के भय से विवेक में जीते मुक्ति पाया ये तीनों प्रकार के की मुक्ति पाया पहले वाला क्या ज्ञान हुआ अपना पराया का देवान मुक्ति विवेक आने से अयुक्त ये दोनों बातें भी गले से उतरता है मानव परंपरा के लिए बहुत बड़ी भारी थी यदि के ग्रहण नहीं होता है मानव परम्परा के लिए कुछ देश नहीं ग्रहण होता है कि नहीं होता है इस बात हम छोटे छोटे जगह में अजमाए हैं काफी लोगों को स्वीकार उसी आधार पर ये समय में ये बात कहने के लिए हमको कहा इतने बात को कह रहे हैं कि स्वीकृति ही सार्थकता बोलना सार्थकता रहे हमारा बोलने मात्र सार्थक हो गए ऐसा नहीं स्वीकृतियां होने से सब आता है ऐसा मेरा आठ होता है ठीक है उसके बाद ये विज्ञान आता है क्या हुआ ज्ञान से अपना पराया का दीवार मुक्ति और विवेक आने से विवेक संबंध में जिसे जीना आने से भाई हूं तीनों प्रकार से भाई अपना पराया का दीवार मुक्ति हुआ समुदाय समुदाय के बीच जो संघर्ष का जो एजेंड है समुदाय समुदाय के बीच में जो झंझट संघर्ष योग्यता जो झंझट है उसे मुक्ति पाना है उसके पर मुक्ति पाने का विधि बनती उसके मुक्ति पाने की मानसिकता बनती उसके आधार पर प्रयत्न करना और विवेक सम्मान होने से ज्ञान के अनुसार विवेक सम्मान होने से आयु उसके बाद उसके बाद जो रहता है विज्ञान विज्ञान यदि सम्मत होते हैं हमारा को तो स्थिति में हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की अवश्यता यदि के अनुसार विज्ञान विज्ञान संपन्न होते हैं उसको हम वैचारिकता के अनुसार प्रयोग करते हैं योजना पूर्वक प्रयोग करते हैं तब हम समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्यता बन है ये समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और अपना प्राया श्री ब्रह्म और भय इन तीनों चीज आने से, तो से उपकार करने की प्रवृत्तियां ये क्या बोलना हम चौथा भाव उपकार करने की प्रवृत्ति उपकार प्रवृत्ति में समाधान समृद्धि से कम होने से कोई उपकार नहीं करेगा कोई कर। भी धरती पर उपकार कर नहीं करेगा और यदि अभी तक अपन उपकार को क्या समझा के कपड़ा नहीं कपड़ा लेने से उपकार कर लिया ऐसा मानते हैं हम दर खाना भूख लगाए खाना देने से उपकार हो गए ऐसा हैं ये गलत हो ये उपकार नहीं ये हमारा कर्तव्य कर्तव्य में कर्तव्य में उपकार में क्या होता है उपकार में हमारे हमारे डेसा परिवर्तित होने के प्रक्रिया बनती भूख कर्तव्य में होता है अब हाँ भूखा करने की कार्यक्रम आता है जैसा बच्चा भूख को खाना खिलाना हमारा कर्तव्य उसी प्रकार हमारा अड़ोस पड़ोस कैसा साथ भी कर्तव्य बना रखता है गांव धरती देश धरती के साथ भी कर्तव्य बना रखता किंतु उपकार करता है हम जैसे ही समाधानित है ऐसा योगी बना देने से उपकार उसके पहले कोई उपकार नहीं हुआ ये हम घोषित कर रहे हैं ये हमारा अनुभव है वो तो उपकार करने की क्रम में ही नहीं। हम आपके सब प्रस्तुत उपकार करना हमारा समाधि जन स्थिति के अनुसार वहा उपरांत में मुझको ऐसा लगा उपकार कर सकता ऐसा उपकार करने में कोई बंधन न होता धर्म नहीं हो क्या तो समाधान समृद्धि संपन्न होने के लिए योग्य शिक्षा विचार इच्छा, संकट प्रयत् अभ्यास में प्रवक्त कर इस पे, इस पे ये इससे यदि हम सफल होते हैं मैं समझता हूँ हमारा जब प्रवृत्ति जब समाधि के बाद जब प्रवृत्ति आई उपकार करने की वो सार्थक हुआ मैं मानता कब बहुत सार्थक होता है आपका स्वीकृति क्या है हमारा बोलने में इससे नहीं हुआ कि आपके स्वीकृति आपकी निष्ठा आप जो स्वयं इसमें प्रतिबिद्ध होने के आधार पर हमारा सफलता अकाली है। अब वैसे ही आप दूसरे को उपकार कर सकते हैं स्तर से उपकार की परंपरा बनता है इसका नाम है निरंतर सत्र क्या वो है वो वर्तमान क्या है तो वर्तमान है तो ज्ञान है तो वर्तमान है तो ज्ञान है ज्ञान के आधार पर उपकार करने की प्रक्रिया हुआ सामने हम हमारे आप जैसा जैसा समझे वैसा समझदारी को प्रकट किया वो दूसरे में स्वीकार हुआ वो पुनः वर्तमान हुआ वा। मतलब परंपरा में पुनः बना इस दिन से दीप से दीप जलने वाली बात पूरा तो व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है व्यक्तित्व यदि मल्टीप्लेयर होता है उसी प्रकार की एक दोकरण तो होने लगता है उसका नाम होता है उपकार उपकार विधि से हम परम्परा बनते हैं और महान दूसरा विधि से हम परम्परा बना नहीं सकते हम कुछ भी करें पैसे के लिए हमारे बच्चे उस वैसा करते नहीं वो दूसरे कुछ करते ये हमने देखते पर में हम जो कुछ भी पर में रहूंगा हम कैसा भी करूँगा हमारे संसान वैसा नहीं करेगा और ही कुछ करेगा ठीक है धन को हम कितने भी कैसे भी हम पैदा करो वो तो दूसरी प्रकार से हमारे बच्चे पैदा करना चाहिए ठीक है ये कोई परम्परा बनता है ठीक है इसी प्रकार हम शरीर को कितने भी अच्छा रखू हमारा बच्चे उससे अच्छा रखना जान नहीं वो कैसा है उसके लिए एक सिद्धांत रहा है जो मनुष्य में जो है ना हर मन मनुष्य में मानव संतान में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता जिंदा रहता जीवित रहता प्रकाशित रहता क्या चीज कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता जिंदा रहा है जिंदा रहा जो मानव परंपरा में हर हर संतान के साथ आप देखोगे हम कुछ भी सिखाएं समझा में करा में उसके बाद उनका कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता बनाई रह वो जुड़ने से हमसे आगे होएंगे नहीं गणितिविधि से सोचिए हमारा हम कुछ भी आपको समझाया आपका कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता आपके पास सुरक्षित है उसको जोड़ोगे तो हमसे आगे होएंगे? इस ढंग से आगे की पीढ़ी आगे की गर्नी हमसे अच्छा होने के एक व्यवस्था बनाई हम किसी भी विधि से हम समझाए हम जी पाए किस बात से भय मुक्ति से अपना पलाय की निवास की मुक्ति से हम जी पाए मैं कर मैं दिया हूं जी रहा ठीक है ना तो इसी ज्ञान यदि आप में प्रवेश होता है स्थिति में क्या होगी आप खुद स्वीकार करने के अधिकार रखा है मौनिक है। यदि यदि आप स्वीकार लिये उसके साथ आपका पूरा का पूरा स्वीकृति हो है उसके बाद आपका कल्पना कल्पनाशीलता का दोनों सोचता ही है हमसे अच्छा भी है। हम अच्छा सकते हैं हमसे अच्छा दूसरों को पार कर ही सकते हैं ये मेरा आर्थ है कहने का मतलब यदि मानव उपकार करना है तो समझदार होना है समझदारी के पहले कोई भी उपकार नहीं करेगा ये तो एक बात बताया समझदारी के बाद यदि उपकार कैसे ये ये ये नि, नि, में कैसे ही श्रेष्ठता बनती है क्योंकि हम यदि हम यदि उपकार करना ना हो निश्चित रूप में न्यूनतम रूप में हम कर सकते आप लोग हमसे अच्छा उपकार कर सकते हैं ज्यादा उपकार कर सकते हैं ऐसा बनता है उसका सिद्धांत बताया आपके पास हमसे जो कुछ भी समझदारी है हमारा वो तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं उसके बाद आपका कल्पना चीनता कर स्वतंत्रता रखा गया है उसको जोड़ने पर हमसे ज्यादा हो गए इस से आप आगे आगे पीढ़ी हमसे अच्छा नहीं देती उपकार करने के रास्ता पर इसकी आवश्यकता पर मैं चाहूंगा ये सभा में बहुत से में ऐसे लोग आए हैं इस समय बहुत अच्छा सोचने वाले कहता हूं वो निषेधित करता हूँ ये बताओ कोई ना कोई इसकी आवश्यकता है कि नहीं है इस पर, इस पर एक दो महिलाएं बताए एक दो पुरुष बताए हम कुछ संतुष्टि भी नहीं हमारा हिम्मत बढ़ेगी ये बताएं। हमारा बढ़ेगी इससे हम और भी अच्छे ढंग से उपकार करने के लिए इच्छा बढ़ेगी ऐसा मेरा सोचना ठीक है जैसे इसमें हम सलामत होते हैं बताए आई हाँ? कैरेट है क्या आवश्यकता है इधर इधर किसी कैरेट हरी ये किस पर किस पर बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद के इस प्रकार से हमको तो ऐसा लगता है कि सभा में पुण्यशील व्यक्तियों का अफवाह होती है पुण्यशील व्यक्तियां दिन बार भूत स्वीकारने में देर नहीं लगता सच्चाई को स्वीकारने में पुण्य का प्रभाव होता है क्या पुण्य है वही अच्छा करने की इच्छा भाई अच्छा जो परम्परा में जो मानी है उनको बनाए रखना ये दोनों रहने से हम पुण्यशील है। बुरा जिसको कहते हैं उसके उससे दूर रहना भला जिसको कहते हैं उस, उसको बनाए रखना ये पुण्यशीलता का मतलब आज तक मतलब तो ये मतलब भी नहीं तो यदि पुण्यशील व्यक्तियों का इकट्ठा होने का ये प्रसंग ये साक्ष्य अभी समझ में आ रहा है इसमें सहमति बनने की संभावना रखी है यदि अगे ठीक से हो जाता है सहमति बने ऐसा कुछ बोला है ठीक है इतना विश्वास करना चाहिए ना इस सफा के प्रति मेरा विश्वास यही है एक इसके आधार पर आगे कुछ अनुन भी नहीं करने के मुद्दा बनते एक मुद्दा ये बनता है पहले आपको छह मुद्दे है कि नहीं हम नहीं अंतर संस्पाल न्याय धर्म सकते इसके ऊपर तो थोड़ा सा ध्यान दिलाने की है। फिर अभी समय क्या है। ये, ये ये रहा है? कहा था दूसरा घाट में इन दिनों को समझाने के आवश्यक तब को समझाने की, की तरह होता ये है न्याय में हमने देखा है अनुभव किया है संबंधों का पहचान संबंधों का पहचानने के मुद्दे में हमारे सामने मिसाल है मां जब अपने बच्चे को पहचानी उसके बाद मफकाश मां जब अपने संतान को मां बाप जब अपने संतान को पहचान देने उनके साथ ममता नहीं होती इन दोनों बात का गवाही अपने मानव इतिहास में हो चुके इससे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है लगता तो इसके बाद इसके आधार पर आगे मैं विनय करना चाहता हूँ कि यदि संबंध समझ में आता है उसकी निरंतरता में मुंह से जीत क्या हो गई है ये, ये भाषा का ऐसा बनी यदि संबंध समझ, समझ में आता है स्वीकार करता है उसको निर्वाह निरंतरता बनता है मुंह लेने द्वारा हो जाए संबूधियों के लिए बहुत ज्यादा झंड है संबंधों को निर्वाह करने के पक्ष में ही अपने को अच्छी तरह से समझना होगा और कई के लिए समन्ध चाहिए उस बात को सुदृढ़ बनाना होगा संबंध कई के लिए बहुत समय लेने के लिए समझ और किसी भी दूरी झोंकने के लिए संबंध नहीं केवल के एक ही बात की है व्यवस्था में जीने के लिए संबंध बने संबंध का परिभाषा हमने भी लिखा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध पूर्णता के अर्थ में अनबंध अनुबंध का मतलब है प्रत्येक पूर्णता के साथ आपके साथ है ये जो प्रतिक्रिया होता है इसका नाम है सम्मान उसी प्रकार माँ अपने पांच पक्ष अनुबद्धता स्वीकारती है माँ पर अभिभावक स्वीकारते हैं बन्दोपाधन स्वीकारते हैं पूर्ण का किया ऐसे करने पर क्या होता है हम अपने मूल्यों को निर्वाह करने योग्य होता है सम्मान का निर्वाह करना बन जाता है निर करता बन जाता है अभी अभी क्या है तो थोड़ा देर के लिए समंदर तक है बाद में कटोट जाता है वो परेशानी समाप्त होता है तो सामाजिक संरचना तो में उसकी निर्वाह में जो परेशानी क्या चीज है हम पहले दिन जिस सम्मानों को पहचाना उसको वैसा निर्वाह नहीं कर पाते वो भी परेशानी यदि उसको निर्वाह कर लिया है अखंड समाज सुप्र हो गया व्याख्या हो गया हम मीन में सुधरता हो गए कितनी मतलब जब तो संबंधों के साथ जीना संबंधों को निर्वाह करना मूल्यों को निर्वाह करना परस्पर करना, होना उपय पाना इसका नाम है न्याय यह न्याय कई के लिए पूछा व्यवस्था तो तो तो नहीं जीने के लिए पहला घाट है नियोग के साथ संसार के साथ क्या पहला घाट है नियम के साथ नियम के साथ क्या नियम है आचरण ही नियम मनुष्य के साथ कैसा चलना है जो न्याय कैसा इसको इसको समझने में क्या देर लगता होगा आचरण करने में क्या देर लगता होगा इसको जो है ना उपकार रूप में परम्परा में के बाद एक प्रतिरूप बनाने में क्या देर लगे आप ही सोच नहीं हर व्यक्ति सोचो हो यदि प्रतिरूप में बात को प्रतिरूप में दे पाता है यही समझा समझाना न्यायपूर्वक निर्णय के रूप में प्रतिरूप तैयार करने जाने को उसके बाद समाधान समाधान क्या है मानव चलता है जो कैसा सुखी होता है समझदारी के बाद समाधान होता है समाधान बराबर सुख के साथ ही जाना चाहता है मनुष्य जिस के साथ जीना चाहता है उसको ऐसे समाधान सम्मान बनाना सरसूप के अस्तित्व को समझने के बाद समाधान निरंतर बनाई इस आधार पर अपना पराया के निवास से मुक्त होने के आधार न बड़ी पहन उसके आधार पर क्या हो गए एक अखंड समाज को ध्यान व्याख्या उसको आगे अपन समझेंगे तो उससे क्या हो, क्या होगा मानव पर अपराध मुक्त हो सकती है अपना पराया से हम सभी अपराध को मैज माने उसका तो प्रमाण यूरोपी जब रहे क्या है क्या है सुरक्षा सुरक्षा क्या पानी में नहीं देता सुरक्षा बार सुरक्षा बार बॉफ सिक्योरिटी है ना हा ये लोग सीमा सुरक्षा नाम की ची पर सुनते हैं सीमा सुरक्षा को देश का सुरक्षा का एक दायरा मान और सकल अपराध का आधार आधारवाणी क्या सकल अपराध भाई पूछा तो ये अपराध ये एक देश दूसरे देश के बीच में दस या पांच फूट दूरी को रखा है और हम हमारा देश का सुरक्षा करें अब यदि दूसरा कोई आता है तो मारेगा कितने सुबह इस बीच में एक पांच फुट दस फुट दूध के बीच में कोई आएगा हम मारे मारने के लिए क्या है दंडे से लेकर लाठी से लेकर जहर से लेकर क्या पास से लेकर आठम पात्र कार्यक्रम एक अब उसमें क्या कर दिया उसके बाद वैज्ञानियों ने बताया ये आत्मा में इतने से ज्यादा यदि परीक्षण होता है वो तो वातावरण हैं ऐसा पैदा कर सकता है जिससे कि दर्दी सूरज होता है मैंने दर्दी स्वयं तो भी कर जाए सूरज जैसा चलने उसके बाद आदमी कहा आदमी कहा तक ये बात सोचने की वो मैं ना हम बाहर सिक्योरिटी का अंतिम स्वरूप तो वैसा यहां पहुंचाए उसी के बारे में तो रही इसको एक अधिकार बनाया जाए बहुत अधिकार बनाना है जाए कि झंझट में भी घूम रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी का सेंस इस प्रकार से घूम ही है आप सब जानते ही हैं तो इसीलिए सबसे अपराध को विधि माना बॉर्डर सिक्यूट ने माना उसी के आधार पर तटक को विधिमान मैंने गलती को गलती से रोकना विधि मान अपराध को अपराध से रोकना भिमाना युद्ध को युद्ध से रोकना विधि मान आदमी जात इसको माना, माना। यह अपना अकेले देश नहीं आदमी जात माना पूरा धरती के माना इसको माना सात सौ करोड़ आदमी माना हिस्सा आधार पर सात सौ करोड़ आदमी अपराध के पाधिकारी हुआ ये एक जगह मिला इस जगह को स्वीकार करते हैं उन्हें ये एक विधि जिस इस प्रकार की काम को हमारे हिंसा जो युद्ध को रोग विद्रोह को विधि मानना ये मानने में हम सब भागीदारी बन गए किससे मुक्ति पाना होता किससे ज्ञान होने ज्ञान होने से इससे मुक्ति पाना होता है ये अपना पराय एक दीवार बताया उसके बाद देश में बहुत जातियां होता है एक दूसरे की जन जाति के बीच पुनः दिवस छोटा दीवार वो बड़ा दीवार यही छोटा दीवार छोटा दीवार के साथ खुद कुछ होते ही रहता है और बड़े दीवार में भी खुद कुछ होता ही रहता है इन सबके साथ हम भागीदार हो जाते हैं इससे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान सहसा ज्ञान अभी पहले जो ज्ञान बताया गिरकने वाले ज्ञान बताया ब्रह्म सत्य जगत नित्या बताया हमारे बुजुर्ग होते हैं ब्रह्म सत्य जगत नित्या एक भाषा बताया ईश्वर एक सत्य है इस जगत नित्य है उसके जो उसमें जो हमको जो परेशानी हुई वो आप उसमरण से करना चाहते हैं ये <coughs> जो आप ब्रह्म जिसको करा उसको पहले बताया अनिर्वचित है अब व्यक्त एक और ये झंझट बनी तो। उसके बाद ये लिखा है हमारा किताबों में ब्रह्म से ही जगत पैदा अब भ्रमण से ही जीव पैदा हो इन दोनों को हम मिथ्या बताते हैं और उसके बाद को सभी बताते हैं इससे हमारा परेशानी बढ़ी सती पैदा हो सकता है या कोई हमारा शोधता बहुत हो सकता मुझको किसको हम जांचने पर पता चला सबसे कोई मुख्या पैदा होता है हम पैदा होता है जो शोधना शुरू किया वही आपको ही अपने गुंडोबा कोई जीत पैदा होता है अस्तित्व में सब प्रगट बनाने वाली विधि लुप्त होने वाली विधि उसी को हम प्रलय कर रहे होने की विधि को हम कर रहे हैं ठीक है, है। प्रगट होने वाले विधि को विकास कर विकास विधि हर हर घर विपर्म होने की व्यवस्था प्रकृति सहज व्यवस्था जो है नियती सहज व्यवस्था विकास विकास विकास जागृति क्रम जागृति के रूप में ही रहता है होते ही सारा परेशानी का जड़ केवल मानव जाति है मानव जाति से संपूर्ण परेशानी पहली स्वयं फसा है कैसा उद्धारण होगा उद्धार रखता है तो हमको मिला नहीं लगा अभी हम पाए पा गए वो यदि आप तक पहुंचता है आप लोग भी हमारा हिस्सा सत्यापित कर सकते हैं इतने को कर करके हम अपना नमन करो और विश्वास रखू आप लोग सब इसका ध्यान देंगे और ध्यान दे करके संसार के उद्धार के, के लिए आप आपका कटिबद्ध व्यवस्था बनेगी में उसका ये हर सर्व संसार में उपकार जिससे ही देह दर्दी स्वर्ण होगी मनुष्य देवता होगा और धर्म सफल होगा और नित्य शुभ हो जय मंगल मंगल